शिवपुराण वायु संहिता नमः शिवाय शांभाय सांबा ससुता रूपेण पंचावरणेण प्रपंचेनावृताये जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं उन आ पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है दंडवद्भ भूमौ प्रणिपत्य शिव शिवाम जपेत जपे पंचाक्षर विद्यारशावर तथा शक्ति विद्यां जपिव तस्मर्पण करूजाशेषम सामपेद ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम एक सौ आठ बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें एक पुण्यतमं स्त्रोत्र शिवजो हृदय हृदय अंगम थर्वाभीष्ट प्रदम साक्षा भक्तिमुक्त यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है यदम कीर्त कृतये निम सु द्वा समात सुपा पानी शिव सायुमाप जो एकाग्र हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धोबहा कर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है गोघ्नशतघ वीर भ्रूणा पिवा शरणागत घाती चित्र विश्रम मातृहा पितृहा पिवा तवे जप्तेन तत्त तत जो गोहत्यारा कृतघ्न वीरघाती गर्भस्थशिशु की हत्या करने वाला शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वास विश्वासघाती है दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा तो माता और पिता का भी घातक है वह भी इस स्त्रोत्र के जब से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है जो सपनाद महानर्थ सूचके शोभुच यदि संकृत तो भाग भवेद दुस्वप्न आदि महान अनूचक भयों के उत्पस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता आयु आरोग्य ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांचित वस्तु है उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है असंपूज्य शिवम स्तोत्र जपात फल मुदात संपूज्य चपे तस् फल वक्तुम न शक्य शिव की पूजोक्त पूजा शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है परन्तु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता आस्था फलावाप्ति अस्म संकर्ति सतींबिकाया दुत्व दिव्यतिषति तस्माभसीपूज्य देवेव सहोमयातांजलि पुटस्तिष्ठ में दूरी यह फल की प्राप्ति अलग रहे इस स्त्रोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं तथा उस समय उमा सहित देवदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्त्रोत्र का पाठ करें